महाभारत आदि पर्व एकोनषधिक शतमोध्याय कुंती के पूछने पर ब्राह्मण का उनसे अपने दुख का कारण बताना कुंतिवाच कूलम दुखम ज्ञात मेक्षा तत्व विदिवाप्यपकर्षेय शक्यम चेदअपकर्षित कुंती ने पूछा ब्राह्मण आप लोगों के इस दुख का कारण क्या है मैं यह ठीक ठीक जानना चाहती हूँ उसे जानकर यदि मिटाया जा सकेगा तो मिटाने की चेष्टा करूँगी ब्राह्मणवाच उपपन्नम सताबे त्रवेश तपोधने न तो दुख मदम शक्यम मानुषे नपोहित ब्राह्मण ने कहा तपोधने आप जो कुछ कह रही हैं वह आप जैसे सज्जनों के अनुरूप ही है परंतु हमारे इस दुख को मनुष्य नहीं मिटा सकता समीपे नगर सको वसी राक्षसौ ग्योतिमात्रेस्ती यमुना गहवरे गुहा तस्म घोर सवस तेजिघानसु पुर साधक ईशो जनपद पुस्बल पुष्टो मनुसम सेबुपुर साधक तेने अनाथा तेने पुषाद भक्षमा दुरात्मगरीथंत्रिगती रक्षतसुरराणी निव जनपद बली नगर चेसम च रक्षो बल सन्व तत्ते परचक्राच भूतेभ्यो भय इस नगर के पास ही यहाँ से दो कोस की दूरी पर यमुना के किनारे घने जंगल में एक गुफा है उसी में एक भयंकर हिंसाप्रिय नरभक्षी राक्षस रहता है उसका नाम है बक वह राक्षस अत्यंत बलवान है वही इस जनपद और नगर का स्वामी है वह खोटी बुद्धि वाला मनुष्य भक्षी राक्षस मनुष्य के ही मांस से पुष्ट होता है उस दुरात्मा नरभक्षी निशाचर द्वारा प्रतिदिन खाई जाती हुई यह नगरी अनाथ हो रही है इसे कोई रक्षक या स्वामी नहीं मिल रहा है राक्षसोचित बल से संपन्न व शक्तिशाली असुरराज सदा इस जनपद नगर और देश की रक्षा करता है उसके कारण हमें शत्रु राज्यों तथा हिंसक प्राणियों से कभी भय नहीं होता वेतनम तस्य विहित सालिवाहस्य भोजनम महिशो पुर को यस्तदाता यही इसके लिए कर नियत किया गया है बीस खारी अगहनी के चावल का भात दो भैंसे और एक मनुष्य जो वह सब सामान लेकर उसके पास जाता है एक एक प्रक्षति भोजनम सवारो बहुर्वि भवत्य सुकरो नरय प्रत्येक गृहस्थ अपनी बारी आने पर उसे भोजन देता है यद्यपि यह बारी बहुत वर्षों के बाद आती है तथापि लोगों के लिए उसकी पूर्ति बहुत कठिन होती है तद विमोक्षाते पुरुषा सपुत्र दारान तान हवा तद रक्षो भक्ष अत्युत जो कोई पुरुष कभी उससे छूटने का प्रयत्न करते हैं वह राक्षस उन्हें पुत्र और स्त्री सहित मारकर खा जाता है वेत्र गृह गृह राजा नम नीहा स्थित उपाय तम न कुरते यदपिश म मंदधि अनामय जन सीद्य सात वास्तव में जो यहाँ का राजा है वह वेत्र की य नामक स्थान में रहता है परंतु वह न्याय के मार्ग पर नहीं चलता वह मंदबुद्धि राजा यत्न करके भी ऐसा कोई उपाय नहीं करता जिससे सदा के लिए प्रजा का संकट दूर हो जाए ऐतर्यम साषये नित्यवास्तव कुराजानुपास निश्चय ही हम लोग ऐसा ही दुख भोगने के योग्य हैं क्योंकि इस दुर्बल राजा के राज्य में निवास करते हैं यहाँ के नित्य निवासी हो गए हैं और इस दुष्ट राजा के आश्रम में रहते हैं ब्राह्मणा कश्य वक्तव्या कस्य बांद चारिण गुण वाती ब्राह्मणों को कौन आदेश दे सकता है अथवा वे किसके अधीन रह सकते हैं ये तो इच्छा इच्छानुसार विचरने वाले पक्षियों की भांति देश या राजा के गुण देख ही कहीं भी निवास करते हैं विन्देत ततो भार्याम् ततो धनम् त्रयस्य संचय न्य ज्ञातिन पुत्रांशता नीति कहती है पहले अच्छे राजा को प्राप्त करें उसके बाद पत्नी की और फिर धन की उपलब्धि करें इन तीनों के संग्रह द्वारा अपने जाति भाइयों तथा पुत्रों को संकट से बचाए विपरीतम् मयाचेतम त्रिय सर्वपार्जित तिमा तदिमा मापदं प्राप्य भृतम तप्या महे व्यम मैंने इन तीनों का विपरीत ढंग से उपार्जन किया है अर्थात दुष्ट राजा के राज्य में निवास किया कुराज्य में विवाह किया और विवाह के पश्चात धन नहीं कमाया इसलिए इस विपत्ति में पड़कर हम लोग भारी कष्ट पा रहे हैं वार सोयम असमानुप्राप्तना भोजनम पुरुष प्रदतन मयाम वही आज हमारी बारी आई है जो समूचे कुल का विनाश करने वाली है मुझे उस राक्षस को कर के रूप में नियत भोजन और एक पुरुष की बलि देनी पड़ेगी न मैं विद्यते वित्त संक्रेतु पुरुषम क्वेन सुहृद जलम प्रदात च न सक्षा मैं कदाचन मेरे पास धन नहीं है जिससे कहीं से किसी पुरुष को खरीद लाऊं अपने सुहृदों एवं सगे संबंधियों को तो मैं कदापि उस राक्षस के हाथ में नहीं दे सकूँगा गति च पश्या तस्मा मोक्षा राक्षसोखाणे मग्नो करे सुकृतम उस निशाचर से छूटने का कोई उपाय मुझे नहीं दिखाई देता अतः मैं अत्यंत दुश्चर दुख के महासागर में डूबा हुआ हूँ सहे वही दीर्घ में श्यामे बांधव ही छुद्र सर्वाले वो उपभोग अब इन बांधवजनों के साथ ही मैं राक्षस के पास जाऊँगा फिर वह नीच निशाचर एक ही साथ हम सबको खा जाएगा इस श्री महाभारती आदिपर्वणि बकवध पर्वणि कुंती प्रश्न एकोनष्ट अधिक शतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत बकवध पर्व में कुंती प्रश्न विषयक एक सौ उनसठवा अध्याय पूरा हुआ